अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम यह ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं हे मधुसूदन यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार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 सूर्य के स्रोदश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति पुरुष अंतकाल में भी योग बल से के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है वेद के जानने वाले विद्वान जिस सचिदानंद घन स्वरूप परम को अविनाशी कहते हैं आसक्ति रहित यत्नशील महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके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 उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं काल अतीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित से होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उसके अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है उस अव्यक्त से भी अति परे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 हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सचिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात तो दोनों मार्गो को कहूंगा